पर्यावरण से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपको बताते हैं हर बार कुछ नई बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं और अलग अलग संस्थान या व्यक्ति जो भी काम करता है पर्यावरण के लिए या जीव जंतु के लिए उसके बारे में हम सुनते हैं उन्हीं से और उनकी बातें हम प्रैक्टिकल में जब सुनते हैं तो हमें भी एहसास होता है कि हम कहाँ पर है तो आइए ऐसे ही वाइल्ड लाइफ एंड पर्यावरण पर बहुत समय से शिवराज विष्णु जो है काम कर रहे हैं वैसे वर्तमान समय प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान हेड है और साथ ही साथ अखिल भारतीय जीव रक्षा विष्नोई संस्थान से सभा से जुड़े हुए हैं और बहुत समय से ये सभा के सारे लोग जो है अब बहुत अच्छी तरह से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में काम कर रहे हैं सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है लेकिन ये पर्सनली बहुत सारे काम जो है कर रहे हैं बहुत समय आप जो है इनकी आवाज़ टी वी में या फिर आप आ, किसी भी न्यूज़ चैनल में कभी कभी इस तरह की वार्ता होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में तो ये बातें उनके द्वारा भी आप सुने होंगे उनकी आवाज़ से रूबरू होंगे पहली बार हमारे साथ रेडियो मधुबन के माध्यम से समय की मांग इस कार्यक्रम के माध्यम से वो हमारे साथ रूबरू होंगे आप उनकी आवाज़ सुन सकेंगे रेडियो के माध्यम से और हम लोग आज जो है बात करेंगे एक विषय पर जैसे कि प्रकृति और उसका संतुलन किस तरह से होगा आ, ये सारी बातें हम किस तरह से हम अपने पर्यावरण को सुंदर बना सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो सारी बातें उनके प्रैक्टिकल अनुभव के साथ जुड़ा हुआ है तो उसी पर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से शिवराज विष्णोई जी का बहुत बहुत स्वागत है समय की मान इस कार्यक्रम में धन्यवाद सर जी मैं शिवराज विष्णोई प्रदेशाध्यक्ष अखिल भारतीय जीव रक्षा विष्णोई सभा राजस्थान से हूं हमारी सभा विष्णोई जाति ही नहीं हमारी अखिल भारतीय जीव रक्षा विष्णोई सभा 50 वर्ष पुराना एक एनजीओ है जो विष्णु समाज के साथ साथ वाइल्ड लाइफ से लवर वाइल्ड लाइफ लवर और वन्य प्राणी और प्राणियों प्रा, से जो प्रेम करते हैं जो एनवायरमेंट से प्रेम करते हैं ऐसे लोगों का समूह है एक उदाहरण आपको दें कि हमारी सभा में तीन लोगों ने वृक्ष के लिए अपने बलिदान दिए हैं अपने जान दी है आपने इस ग्रह पर कोई दूसरा इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा विष्णोई जाति के लोग जोधपुर राजस्थान के खेजड़ली गांव में तीन महिला पुरुषों ने जिसका नेतृत्व किया अमृता देवी विष्णोई ने अमृता देवी विष्णोई के नेतृत्व में तीन लोगों ने पेड़ को नहीं कटने दिया और अपने हंसते हंसते अपनी गर्दने कटवा ली और उन्होंने अंतिम में यह कहा कि सिर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जान इसका भावार्थ कि अगर सिर कटवाने के बाद अगर वृक्ष बच जाता है तो भी यह सौदा बहुत सस्ता है इसी भाव के साथ ही धार्मिक भावना है हमारे गुरु जंबेश्वर भगवान ने आज से 535 वर्ष पहले यह संदेश दिया था कि इस मरुस्थल में पेड़ों की रक्षा करना आपको अनिवार्य हो जाएगा अब वैज्ञानिक इस शोध पर आए हैं कि पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है उन्होंने यह भी बताया कि वन्य प्राणी और प्रत्येक संसार में जीव जो भी जीव प्रत्येक संसार में यहां विचरण कर रहा है वो प्रत्येक जरूरी है इस संसार के संतुलन को बनाए रखने के लिए किसी भी जानवर को किसी भी जीव को कोई भी व्यक्ति उसको मार नहीं सकता उसको अपने जीने से उसके जीने का अधिकार नहीं छीन सकता ये सिद्धांतों पर चलने वाले गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों को मानने वाला विष्णु आज भी राजस्थान में मोर की हिरण की नील गाय की या किसी भी वन्य प्राणी की या किसी भी जानवर की उसकी मृत्यु या उसकी हत्या हुए अपने आप अपने आप को देख नहीं सकता वो अगर देख नहीं सकता तो वो उस उसके बदले में अपना प्रतिरोध करता है तो प्रतिरोध में अगर वो शहीद हो जाता है उसकी भी परवाह नहीं करता उसका एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास हर वर्ष राजस्थान में चिंकारा ब्लैक नील नील नीलगा इनके शिकार के विरुद्ध में विष्णोई समाज के लोगों के साथ साथ अन्य जातियों के लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं या प्राणों की आहुति सेना पर सैनिक देता है और या विष्णोई प्लस या जो पर्यावरण क्षेत्र में जो काम करता है वो व्यक्ति देता है जो ये समझता है कि सबको जीने दो सब जियो इसी क्रम में हमारे शहीदी मेले लगते हैं हमारी सभा उन शहीदों के नाम पर मेले का आयोजन करवाती है जो शहीद वन्य प्राणियों के लिए शहीद हो गया हो जो पेड़ों के लिए शहीद हो गया हो जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी होंगे मेले अगर छोटा बच्चा पांच वर्ष का पूछेगा कि यह मेला किस बात का लग रहा है तो बड़े बुजुर्ग ये बताएंगे कि यह मेला उन शहीद के नाव पर लगा है जिसने वन्य प्राणियों को बचाने के लिए अपनी बलिदानी दे दी पेड़ों को बचाने के लिए अपनी बलिदानी दे दी आज पूरा विश्व वैज्ञानिक युग में चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा हल्ला हो रहा है पूरे विश्व में परंतु मेरा ऐसा मानना है कि अगर असली ग्लोबल वार्मिंग के प्रति चिंता है तो पेड़ों को बचाने के लिए एक डेडिकेशन बहुत जरूरी है और इस पृथ्वी पर जितने भी वन्य जीव है या जो भी जीव है वो प्रत्येक जीव को मनुष्य अपने विकास के नाम पर अपनी प्रोग्रेस के नाम पर अपने आप से उन मानव जाति को खतरा बताकर उन वन्य प्राणियों को या उन जीवों को मार रहा है उनको नष्ट कर रहा है जैसे पेस्टिसाइड का उपयोग करके जो भी पृथ्वी के लिए उपयोगी जीव थे जो जीवों की वजह से खेती की या जमीन की उर्क क्षमता बढ़ती थी फसल अच्छी होती थी जमीन की उम्र बढ़ती थी वो सभी एक विकास की आपाधापी में उन सब जो जो जीव थे, जो थे जीवाणु मिट्टी के उनको सबको खत्म कर दिया तो कैंसर जैसी बीमारियों का आज एक बहुत बड़ा बाजार पूरे विश्व में ये हो चुका है दूसरी तरफ वन्य और वन्य प्राणी जी, जंगल जीव और ये जो है नदी है नाले हैं जीव है बावड़ी है ये सारी चीजें प्रकृति की धरोवर है और इनके ऊपर अगर मनुष्य जब जब भी प्रहार किया है तो वो सुनामी के रूप में वो तूफान के रूप में वो अतिवृष्टि के रूप में वो ओलावृष्टि के रूप में विनाश की ओर बढ़ा है उसके अलावा उस मनुष्य को कुछ हासिल नहीं हुआ है मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार में भारत सरकार ने एक इस टाइप का बिहार सरकार के एक निवेदन पर एक ऐसा एक आदेश जारी कर दिया बिहार गवर्नमेंट ने ऐसे जानवरों को जिसको नील गाय कहते हैं जंगली जानवर है बहुत सीधा साधा जानवर है उस जानवर को मनुष्य के लिए खतरा बताकर उसको मारने के लिए उसको पिंडक पशु घोषित करके और उसको वाइल्ड की श्रेणी से बाहर निकाल के और केंद्र सरकार के वन मंत्रालय से उसको मारने की अनुमति ली गई और 200 को एक दिन में शूटर को बुला के मार दिया गया यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा ही काम हिमाचल के अंदर हुआ हिमाचल में बंदरों को मानव जाति के लिए खतरा बताया जबकि हिमाचल के बंदर वही जगह है जहां जब लक्ष्मण को बान लगता है और हनुमान जी को कहता है कि संजीवनी बूंटी लेकर आओ वही मंदिर हिमाचल प्रदेश का जिस मंदिर से सजीवनी बूंटी आता है वो बंदर आदिकाल से वहां रहते हैं बंदरों के आगे जाकर वो अपने पूर्वजक है उसके बाद में मनुष्य और आज मनुष्य बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गया तो वो बंदरों को अपने से खतरा बताकर उनको मारने का आदेश दिया जा रहा है यह प्रकृति का प्रति असंतुलन है, है। मनुष्य के लिए अगर कोई जानवर घातक कभी नहीं होता प्राकृतिक आपदाएं जब जब आती हैं तो मनुष्य का विनाश हो जाता है फसलों चौपट हो जाती है और भारी नुकसान होता है किसानों के नाम पर वन्य जीवों को मारा जा रहा है किसानों को इस बात का नुकसान नहीं होता किसानों को इस बात का नुकसान होता है कि कोई नेता इतना बड़ा घोटाला कर दे जिसमें अरबों रुपये वो खा जाए एक जानवर के खाने से कि भाई किसान है वो गरीब नहीं हुआ है कभी किसान मरा नहीं है मेरा भारत सरकार से बिहार सरकार से और हिमाचल सरकार से और तमाम राजनीतिक पार्टियों से यह मेरा विनम्र निवेदन है कि आप किसानों के नाम पर आप जो भी नई फसल बीमा आई है उस नई फसल बीमा में आप आग लगने का बरसात से ओलावृष्टि से नुकसान होने की फसल के साथ साथ वन्य प्राणियों से कीट पतंगों से होने वाले नुकसान को भी फसल बीमा पॉलिसी के अंदर कवरेज में माने और कृपया इन जीवों की हत्या न करें अगर जीवों की हत्या करेंगे प्राकृतिक असंतुलन होगा असंतुलन से पृथ्वी पर विनाश किया होगा और यह विनाश जब जब ऐसा हुआ है उन, -उन स्टेटों में बहुत भारी विनाश हुआ है इस प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है ये हिंदू राष्ट्र है और भगवान पर भरोसा करता है इन चीज़ों को विशेष में ध्यान में रखते हुए हमारी सभा से जुड़िए हमारी सभा में कोई भी ऑल और इंडिया नहीं ऑल और वर्ल्ड से कोई भी व्यक्ति हमारा मेंबर बन सकता है उसके लिए उसमें एक योग्यता होनी चाहिए कि वो शुद्ध साहकारी होना चाहिए और वो वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट्स का प्रति प्रेम रखना चाहिए प्रेम रखने वाला हो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को हम आमंत्रित करते हैं शिवराज वैष्णवी जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बात है आपने संस्थान के बारे में बताया जीव जंतु है उनकी हत्या रोकने के लिए जो है आप सभी को प्रेरित कर रहे हैं और इसके पीछे कारण भी है कि क्यों ऐसा करना चाहिए हम सभी को क्योंकि इसके पीछे रीजन यही है कि अगर हम जीव जंतुओं को हटा देंगे या उनको मार देंगे तो हमारा ही जीने का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा और संतुलन बिगड़ जाएगा और हम भी विनाश के कगार खड़े हो जाएंगे तो इसलिए हमें अपने आप को अगर बचाना हो तो जीव जंतुओं को भी बचाना है उनको भी सबको जीने का अधिकार है धरती सबके लिए है सब जितने भी जीव हैं, उन सभी को जीने का अधिकार है तो सबको जीने के लिए हमें संबोधन करना चाहिए हमें उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए उनको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सके ये बातें हम सभी को सोचना चाहिए ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को जो इस वक्त रेडियो माधुवन को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर मैसेज कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो मधु वन नाइनटी समय की मांग सुनते रहो मस्क रहो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 कर्तव्य हमारा भैया तिवारी हम भी पाए गाँव नगर के गली सड़क को हरा भरा हम कर पाए कुछ वृक्ष है सभी सुरेंद्र इन्हें नहीं तर पाएंगे धरती माँ के फटे बसन को हरा भरा कर पाएंगे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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही प्यारा सा गीत आप पर्यावरण पर सुन रहे थे और मुझे लगता है कि आप सभी जागृत अवस्था में बैठे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जहां पर हम पर्यावरण और जीव जंतुओं के संतुलन पर उनके बचाव पर बात कर रहे हैं तो आइए एक और बात आती है की राजस्थान में खास करके पेड़ और जीवों को बचाने के लिए जो बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो शहीद हुए और उन पर भी कुछ ऐसी बातें सुनने में आया है की राजस्थान में खास जो शहीद हुए हैं पेड़ और जीवों को बचाने के इसमें तो उन पर मेला लगता है तो कौन कौन से जगह पर ऐसे मेले लगते हैं और क्या क्या चीजें वहां पर होती हैं किस तरह का उन सभी को सम्मान दिया जाता है ये हम सुनना चाहते हैं आपसे रेडियो मधुबन को मैं धन्यवाद करता हूँ मैं शिवराज विष्णोई सर आपने जो विषय दिया मुझे कि वन्य जीवों को बचाते बचाते जो शहीद हो गए उनकी यादों में शहीदी मेलों का भी आयोजन होता है हाँ निश्चित रूप से कि आपने बहुत बढ़िया बात हमारे से पूछी राजस्थान का अनोखा उदाहरण इस राजस्थान में मुकाम नोखा तहसील जिला बीकानेर वर्तमान में समरातल धूरा जहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विष्णु भगवान के अवतार अवतार लिया और उन्होंने २९ नियम बताए उन उन्तीस नियमों में बरजत मारे जीव तहां मर जाइए अगर आपको मना करने के बाद भी अगर कोई आपके सामने किसी जीव को मार रहा है तो आप अपने आप का प्राण त्याग दीजिए परंतु उस जीव को बचाइए ऐसी शिक्षाएं दी है पेड़ों के लिए उन्होंने कहा है कि सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान अगर आपकी गर्दन कट जाए और पेड़ बच जाए तो भी सौदा सस्ता मानना चाहिए ये धार्मिक भावनाओं से प्रोत एक समाज जो विष्णोई समाज है उस विष्णुई समाज में ऐसे अनूठे उदाहरण है तिरसठ लोगों ने महिला बच्चों पुरुषों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए उसका नेतृत्व किया अमृता देवी विष्णोई ने अमृता देवी विष्णोई के नाम से मध्य प्रदेश राजस्थान और भारत सरकार में बहुत से पर्यावरण के नाम पर अवार्ड भी मिलते हैं अमृता देवी विष्णोई पर्यावरण पुरस्कार वो वो जगह है खेजड़ली गांव जोधपुर जिला वहां पे अभय सिंह राजा जोधपुर का था उन्होंने अपने किले की चिनाई चूना पकाने के लिए गिरधर दास अपने सेनापति को भेजा कि विष्णोयों के गांव से खिजड़ी के पेड़ काट के ले आओ तो जब गिरधरदास अपनी शहना लेकर खिजड़ली गांव पहुंचता है तो वह महिला अमरता देवी विष्णोई और उनकी बेटियां उस बात का विरोध करती है तो गिरधरदास ने कहा कि राजा का हुक्म है और हम पेड़ काटेंगे ये सामंत राज था अमरता देवी विष्णोई ने कहा कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि बरजत मारे जीव तहाँ मर जाइए और सिर साठे रूंक बचे तो भी सस्तो जान इन दो स्लोगन को धार्मिक भावना उनके दिल में बैठी हुई थी और उन्होंने उसका विरोध किया तो सेनापति ने उनको मारने का हुक्म दिया कि इसकी तलवार से गर्दन काट दी जाए एक व्यक्ति की गर्दन कटेगी दूसरा भाग जाएगा परंतु वहां चोरासी खेड़े के लोगों ने हंसते हंसते हायकार मचा और सब लोग आए सेना ने अपनी तलवारों की धार खत्म हो गई परंतु विष्णुओं ने अपनी गर्दन उस पेड़ के बचाने के लिए आगे देने से कभी पीछे नहीं हटे लास्ट में राजा को पता लगा तो राजा ने हुक्म दिया कि विष्णोइयों के खेतों में ना तो कोई किसी पेड़ को काटेगा और ना किसी वन्य प्राणी का शिकार करेगा और उस टाइम का एक तांबर पत्र दिया विष्णोई जाति को वो विष्णोई जाति है तो उन तीन की याद में आज एक मेला लगता है शहीदी मेला के नाम से वो मेला बहुत भव्य मेला लगता है और विश्व में अगर पर्यावरण का मेला अगर कोई देखे पेड़ का अगर शहीद के लिए लगने वाला मेला अगर देखा जाए तो खेजड़ली गांव जिला जोधपुर में देखा जा सकता है दूसरा एग्जांपल राजस्थान में वन्य प्राणी बहुत है पश्चिमी राजस्थान में जहां विष्णुई बाहुल्य क्षेत्र है वहां हम छत्तीस कोम के लोगों को प्रेरित करते हैं कि इन जीवों को बचाया जाए परंतु राजस्थान के दूसरे जिलों में लगभग ये पर्यावरण के वाइल्डलाइफ के जानवर विलुप्त हो चुके पश्चिमी राजस्थान में आपको सड़कों पर जाओगे हिरण विचरण करते हुए मिलेंगे नीलगाय आपको सड़कों पर आ जाएगी और आपको यूं मिलेगा कि ये बिल्कुल जानवर किसी वाइल्ड लाइफ के किसी पार्क में घूम रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि इर्द गिर्द विष्णोई जाति के लोग रहते हैं वो अपने बच्चों की तरह उनको पालते हैं अगर एक किसी हिरणी की माँ मर जाती है बच्चा बच जाता है तो विष्णोई जाति की औरत उसको अपने स्तन का दूध पिलाकर उसको बड़ा करते हैं तो उसको एक पुत्र के समान उसको अपना अपना अपनात्व मानते हैं कि यह मेरा पुत्र है और इसको मैंने दूध पिला के एक बड़ा किया है तो मैं मेरी आंखों के सामने उसको मारने नहीं दूंगी और एक दूसरा धार्मिक भावना गुरु महाराज के संदेश ऐसे हैं कि बरजत मारे जीव तहां मर जाइए इन दोनों की बात जब शिकारी उनका पीछा करता है शिकारी बाहर से गफलत में आ जाते हैं जैसे सलमान खान ने भी शूटिंग के दौरान ऐसा काम किया वो जब शिकारी उसके बंदूक लेके शिकार का पीछा करता है तो विष्णु उस बंदूक की आवाज सुन के दो ही लोग हैं वो आवाज की तरफ भागते हैं या तो सेना पर सैनिक भागता है कि दुश्मन ने गोली चलाई है और या विष्णु ही भागता है कि कोई शिकारी आया है और वो शिकारी का पीछा करता है और दबावा शिकारी भयभीत शिकारी उस बंदूक से उस व्यक्ति को अगर पकड़ा जाए तो मारा जाए तो उस बंदूक से उस व्यक्ति को गोली मार देता है या शिकार वो छोड़ के भाग जाता है या शिकार को लेके भाग जाता है परंतु तो विष्णु उसमें शहीद हो जाता है वो इस बात की परवाह नहीं करता अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है और हम समाज में उसको गौरव बढ़ाने के लिए हमने बहुत से शहीदी मेले हमारे अखिल भारतीय जीव रक्षा विष्णु सभा के बैनर तने लग रहे हैं जिसमें लोहाउट का बीरबल खींच का लग रहा है रोहित में लग रहा है मुकाम में लग रहा है छेलू सिंह राठौड़ अन्य जाति के लोग भी शहीद हुए गंगाराम जाट भी शहीद हुआ है विष्णुई भी शहीद हुए हैं राजपूत भी शहीद हुए क्योंकि वो हमारे आसपास रहते हैं वो भी हमारी भावनाओं से ओतप्रोत है मुकाम के अंदर हुआ है साउथ सर गांव में निहालचंद विष्णुई विष्नोई शहीद हुआ है ऐसे बहुत लंबी सूची है जो वन्य प्राणियों के लिए शहीद का क्रम हर साल एक अभी शैतान सिंह शहीद हुआ है लोहाउट जोधपुर का रहने वाला हर साल उस इन सब के लिए हमारी सभा स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन कर रिकमेंडेशन करवाती है और केंद्र सरकार के सुरक्षा मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय से उनको सौर्य चक्कर जैसे अवार्ड जो सैनिकों को मिलते हैं वो मरणोपरांत हमारे वन्य जीवों के लिए शहीद होने वाले लोगों को भी मिलते हैं बहुत से लोगों को निहालचंद को मिला है गंगाराम को मिला है शैतान सिंह को मिला है ऐसे बहुत से शहीदों को सौर्य चक्र जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया है उनके परिवारजनों को आर्थिक पैकेज दिलाते हैं और उनके गौरव वो समाज का गौरव बढ़ाते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ के जो लवर हैं उनका गौरव बढ़ाते हैं और उन लोगों में ये भावना जागृत होती है कि इस जीव को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहूति भी दे दी जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी तो ये आपने जो हमारे से क्वेश्चन किया ये एक बहुत ही अनोख बात है ये विश्व में कहीं नहीं मिलेगा आपको शहीदों के वन्य जीवों के और पेड़ों के लिए शहीद होने वाले लोगों के पीछे शहीदी मेलों का आयोजन ये कहीं नहीं मिलेगा अनोख अनोखा उदाहरण है आइए राजस्थान आइए राजस्थान का गुरु जम्बेश्वर भगवान के तपोभूमि सम्राथल मुकाम नोखा पधारिए और वहां उस भूमि से वो संदेश लीजिए जिस संदेश को पाकर आप भी अपने वाइल्ड लाइफ को इर्द गिर्द वाइल्ड लाइफ को और एनवायरमेंट को बचाने के लिए उन सिद्धांतों पर चलकर अपने आप के शरीर का भी त्याग कर सकते हो ऐसी भावनाओं में आप बह सकते हो मेरा यही निवेदन है सब लोगों से जो रेडियो मधुवन जो सुन रहे हैं उन सब लोगों से मेरी यही अपील है कि वाइल्ड लाइफ ये प्रकृति की अनमोल धरोहर है और इसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें आज हमारी संस्था अगर कहीं भी कोई जानवर घायल हो जाता है उसको कोई शिकारी द्वारा शिकार की घटना में घायल हो जाता है किसी वाहन से टक्कर लग जाती है तो उसको हम आधे घंटे के अंदर अंदर उसको रेस्क्यू मिल जाता है हमारी सभा का प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पर हमारा कार्यकर्ता मिलता है वन विभाग का डी एफ रेंजर सी हमारे इसमें टाइप रहते हम उनके सहयोगी के रूप में काम करते हैं उनके वहीकल्स मिल जाते हैं मौके की पुलिस वहाँ आ जाती है उसको रेस्क्यू आधे घंटे में उसको रेस्क्यू कर लेते हैं ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति का आधे घंटे में एम्बुलेंस मिल जाए और उसको रेस्क्यू हो जाए ये हम कर रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं हमने किसी से कोई आप, आज तक किसी कोई तरह की फंडिंग हमने नहीं ली जरूर हम समझते हैं कि कुछ संसाधनों का अभाव है जैसे मोबाइल एम्बुलेंस हो आधुनिक एम्बुलेंस हो जिसके माध्यम से एक जानवर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो रेस्क्यू करने में उसको सुविधा हो और उसको जिस टाइम जिस जगह से उसको लिया जाए वहाँ से उसका इलाज शुरू हो जाए और रेस्क्यू सेंटर पहुँचने पहुँचने तक उसका इलाज चले तो उसकी जान बच सकती है राजस्थान में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रेस्क्यू सेंटरों का अभाव है और उसके साथ साथ रेस्क्यू करने के लिए वाहन नहीं है और यहाँ तक हमारे सभा और हमारे समाज के लोगों ने प्राइवेट रेस्क्यू सेंटर बना रखें उन रेस्क्यू सेंटर में 500, 500, 600, सौ जानवरों को वो इलाज करवाते हैं उनका विचरण कराते हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं उसमें गवर्नमेंट का कोई ग्रांट नहीं वो केवल अपने खुद लेवल पर करते हैं क्योंकि इन संसाधनों के अभाव में हम इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हमारी गवर्नमेंट से भी अपील है हमें ऐसे लोगों की भी अप... उन लोगों से अपील है कि वो इस क्षेत्र में अगर रुचि लेकर अपना काम करना चाहे अपने हाथों से ऐसे रेस्क्यू सेंटर बनाए हमारे साथ जुड़े, उनके साथ ऐसे एम्बुलेंस सेवाएं जो वाइल्ड लाइफ के लिए काम करती हैं, एम्बुलेंस सेवाएं देवें और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जिन जिन चीजों की आपको आवश्यकता हो हमारे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है उस नेटवर्क का सहयोगी बने और अपने हाथों से काम करके इस पुण्य को कमाएं इस प्रकृति में जिन्होंने वन्य जीवों से या जानवरों से जिन्होंने प्रेम किया है उनकी अलग मिसाल है एक मानव बहुत होशियार हो चुका है समझदार हो चुका है वो लास्ट में धोखा दे सकता है परंतु जानवर कभी किसी को धोखा नहीं देता बहुत वफादार होता है और वो प्रेम की भाषा समझता है प्रेम के सेंसर समझता है कि वो मेरे से प्रेम करता है वो उसकी मेरे प्रति बहुत दया करुणा है वो अपनी उस सेंसिटिविटी की वजह से वो उसके नज़दीक आता है एक शिकारी के पास में वाइल्ड लाइफ का जानवर नहीं आएगा परंतु एक लवर है जो वाइल्ड लाइफ लवर है जो वन्य जीवों से प्रेम करता है वो उसकी सुगंध लेकर उससे सेंसर ऐसे हैं सुगंध लेकर उसके नज़दीक आ जाता है राजस्थान में ब्लैक बाले हिरणों का विश्व का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ताल छापर अभ्यारण्य जो गुरु जम्भीवर भगवान का नन्हियाल है और उसमें आज के दिन चार से पाँच हज़ार ब्लैक बक हैं काले हिरण है और वो ओपन सेंचुरी है उसमें पूरी वाइल्ड लाइफ है और उसके रेप्टाइल भी मिलेंगे पक्षी भी मिलेंगे सब तरह के जानवर मिलेंगे ऐसे इकोसेंसिटिव जो जोन है उस जोन के अंदर हम वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए पूरे प्रयास करते हैं और सब लोगों से ये उम्मीद भी करते हैं शिवराज विष्णु जी ने बहुत ही अच्छी बात आपको बताया और मुझे लगता है कि आप सभी जो है राजस्थान में भी इस तरह की बातें हैं और इस तरह के पेड़ और जीवों को बचाने के लिए लोगों ने आहूति दी है और उसका शहीदों का मेला लगता है और उनको जो है सूर्य चक्र जो है दिया जा रहा है ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है जो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं और मुझे लगता है काफी कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी तो इसीलिए रेडियो के माध्यम से ये जानकारी देना उचित समझे हमने तो आप सभी को बता रहे और आपको भी लगता है कि कहीं ऐसी चीजें आप अपने तरफ से कुछ अगर मदद करना चाहे बहुत सारे लोग हैं आप रोड में भी काफी कहीं कहीं जाना होता है तो लोगों के बीच भी ये बातें आती है कि वो जानवरों के बहुत काम करते हैं अगर ऐसा आपको लगता है कि कहीं भी आपके आसपास में कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं तो तुरंत अपने यहाँ पर भी बहुत सारे कार्यकर्ता है फोन कर देते हैं तो वो अपने आप वहाँ पर आते हैं और वो जो भी सेवा का, का काम है बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं और बहुत कम अभी बहुत समय पहले ऐसे होता था कि जानवर बीच में पड़ा रहता था गाड़ियों की गाड़ी रास्ते से उसके ऊपर से चले जाते थे, थे किसी को कुछ पड़ी नहीं थी लेकिन वो सिचुएशन आज देखने को आपको नहीं मिलता बहुत रेयर केस में आप इस तरह की बातें देख पाएंगे लोगों में वो जागृति आई है और कभी कभी हम भी जाते हैं रोड में ऐसा कुछ हमको मिल जाता है बाइक से हम जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि कहीं कोई जानवर पड़ा हुआ हो उसके ऊपर गाड़ी जाए बड़ा दिक्कत हो जाता है कि हम करें तो क्या करें ऐसे समय में तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम फिर किसी को बुला लेते हैं वहीं पर बाइक रोक के उसको साइड में कर देते हैं लोगों में कभी कभी सेंस खत्म हो गया ऐसा लगता है हमारे जीवन में कभी कभी वो चीज़ें देखते चलो आप स्पीड में थे लग गया गलती हो गई कोई बात नहीं लेकिन आप रुकी वहाँ पर उन अगर हो सके वो बची आए तो उसको वहीं पर किसी से मदद लेके आप अगर किसी पशु हॉस्पिटल में छोड़ दिया या किसी ऐसे व्यक्ति के पास आपने जानकारी दे दिया तो शायद वो आगे का काम संभालेगा आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं आपने गलती की है कोई बात नहीं आप बोल दीजिए और उनको बोल दीजिए कि अगर हो सकते तो आप इसको ठीक करिए अगर नहीं हो रहा है तो उसको कम से कम रोड के बाजू में साइड में जहाँ पर भूमि है वहाँ पर तो छोड़ दो बेजान से हमारी जीवन है वो पता चल जाता है तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं अगर हम बात करने लग जाए तो समय कम पड़ जाएगा लेकिन है तो सही नजदीकी वन विभाग में भी सूचना दे सकते हैं हमारे यहाँ आबू रोड में भी दो तीन ऐसे वन विभाग है जहां पर आप उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं इस तरह की घटना होने पर तो चलिए दोस्तों आगे और भी बहुत सारी बातें हम सुनेंगे शिवराज जी से आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका रेडियो स्टेशन रेडियो माध्यम वन नाइनटी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मस्क कराते रहो गण प्रतापी महा भागण जौहरी जागी आग रण मिल गया रा सुन FM. सुनते है, स्वागत है बहुत ही, अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही है और जैसे जैसे हम लोग पर्यावरण पे बातें करते हैं तो कुछ नई नई बातें हमारे सामने आ जाती है और जैसे की कहते हैं कि कुछ मुश्किल अगर आपके पास आता है तो सवाल कीजिए और सवाल करते ही आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे अगर सवाल ही नहीं पूछेंगे तो जवाब भी आपको नहीं मिलेगा इसलिए ज़रूरी है स्वामी विवेकानंद कहते हैं संघर्ष करते रहो सफलता आपको मिलेगा ही अगर संघर्ष करना है तो सफलता के नजदीक आप होते हैं अगर संघर्ष नहीं होगा तो सफलता भी नहीं मिलेगी बहुत सारी बातें जैसे पर्यावरण की बातें होती है तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है पर्यावरण को बचाना माना सिर्फ पेड़ लगाना होता है तो ये भी कुछ हद तक सही है कि पेड़ काटी इतने ज्यादा रहे तो लगाना तो पड़ेगा ही लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी है जैसे कुछ समय पहले हमने जैसे रेडियो पर इस विषय पर बातचीत की थी तो हमारे दोस्त एक राजस्थान के ही हैं, शायद मालारी से एक फोन आया था समंदर सिंह जी ने फोन किया था प्रकृति अपने आप पेड़ लगाती है लगाने की जरूरत नहीं लेकिन बचाने की याद बहुत जरूरत है रमेश भाई ऐसा मुझे बोला था तो वो बात मुझे याद आ गया और इस विषय को जैसे कि हम लोग अभी समय की मांग में शिवराज विष्णु ही हमारे साथ हैं और वो भी इस विषय पर बहुत समय से काम कर रहे हैं तो कही कहीं ना कहीं ये बात जो है इसको स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है पेड़ लगाए कि बचाए तो इसका बैलेंस कैसे हो कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ हमको बचाना चाहिए इसके ऊपर अगर बहुत ही अच्छी तरह से आपके पास एक्सपीरियंस हैं और बीच में बहुत सारे अभियान भी चलाते हैं हरित क्रांति हरित राजस्थान इस तरह के बहुत सारे एन जो हैं काम करते हैं लेकिन कितना फ्रूटफुल होता है क्या उसमें काम अच्छी तरह से हो जाता है या उसके बाद भी उसको फॉलोअप करना पड़ता है इस विषय पर हम जानेंगे शिवराज विष्णु जी से नमस्कार सर जहाँ बात आती है पेड़ों की देखिए राजस्थान एक मरुस्थल है और मरुस्थल यहाँ की जो जलवायु है वो अलग अलग सिरोही जिला या इस बेल्ट में आप देखें तो पहाड़ी क्षेत्र है राजस्थान के जोधपुर बीकानेर को देखें तो बिल्कुल मरुस्थल है और गंगानगर हनुमानगढ़ उस साइड में जाए तो नहरी बेल्ट है ये परिस्थितियाँ राजस्थान की अलग अलग मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान ऑल आवर जिसकी जो जलवायु है वो मरुस्तलीय है और जो मरुस्तलीय पौधे हैं वृक्षारोपण करने के लिए एक सोच चाहिए वो गवर्नमेंटों के पास जो पॉलिसी बनाते हैं उन लोगों के पास ऐसी सोच नहीं है राजस्थान का जोधपुर और बीकानेर संभाग को ले लीजिए जो सबसे ज्यादा मरुस्थल है जिसमें जैसलमेर बाड़मेर ये सारा आता है वहां पे वन विभाग की थ्योरी है कि उसमें विदेशी कीकर बबूल लगाया जाए बबूल लगा दो उस बबुल से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है उसके कांटे होंगे जो किसी के काम के नहीं है वहां जानवर है जानवरों की प्रकृति को देख के पेड़ पनपते हैं वहां ऊंट है ऊंट क्या खाएगा कीकर से ऊंट क्या खाएगा पेड़ ऐसा हो जो जानवरों को भी काम आए मनुष्य के भी काम आए मनुष्य उसके कीकर के नीचे बैठ नहीं सकता उसे उल्टा अस्तमा जैसी बीमारियां होती है तो हम लोगों ने अखिल भारतीय जीव रक्षा विष्णु सभा इस थीम पर चलती है कि मरुस्थल है तो वहां जाल का पेड़ लगाइए जाल के पेड़ की उम्र है दो वर्ष खेजड़ी का पेड़ लगाइए जिसको वृक्ष कहते हैं राज्य वृक्ष की उपाधि है, है खेजड़ी को और खेजड़ी को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी बहन है आपको उस खेजड़ी पेड़ को काटने के लिए कोई न्यायालय आपको परमिशन नहीं देगा क्योंकि उसमें बहन है खेजड़ी का एक पेड़ एक बार आपका लग, एक तो लगाना और एक स्वतः लग जाना प्रकृति में वो सारी क्षमता है वो मनुष्य नहीं कर सकता खेजड़ी का पेड़ है उस पेड़ को ये कैसे लगता है उसका एक चैन है खेजड़ी का पेड़ मरुस्तल में ही सदाबहार पेड़ है वो हमेशा हरा रहेगा उसके जो पौष्टिक सांगरी होगी उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है सबसे पौष्टिक चीज़ अगर मरुस्थल की है तो सांगरी है सब्जी बनाने में काम आती है उसका जो लौंग है वो ऊँट बकरी है भेड़ है गाय है उन सबके खाने में काम आता है और उसके जो पत्ते गिरते हैं उससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है तो उस एक पेड़ के हजार फायदे हैं ऐसे पेड़ लगाने से नहीं लगते इन पेड़ों के लिए विष्णोई कम्युनिटी या ग्रामीण लोग जो हैं वो इस खेजड़ी की पूजा करते हैं और उसको लगाने का तरीका है कि जब अपने खेतों की बिजाई होती है उससे पहले अपन खेतों की सफाई करते हैं जिसको सूढ़ कहते हैं मारवाड़ी में उस सूड के दौरान आपने कितने पेड़ खेजड़ी के छोड़े उसकी एक टहनी कितनी छोड़ी या उसको पूरा आपने नष्ट कर दिया जैसे जैसे ट्रैक्टर आए हैं उन्होंने उस खेजड़ी की नष्ट कर दिया जब पहले हालों से ऊंट से या बेल गाड़ियों बेल से जब जोताई होती थी तो इन खेजड़ी के पेड़ों को रखा जाता था और हम घर आके पूछते थे कि आज आपने खेती की कितने पेड़ लगाए तो वो जो दिन भर जो हल चला रहा था वो व्यक्ति शाम को आके कहता कि हमने चौदह या पंद्रह खेजड़ी के पेड़ों को बचाया तो वो नेक्स्ट ईयर है वो खेजड़ी का रूप ले लेते थे ये हमारा वृक्षारोपण का तरीका था और वो ही वृक्ष पनपते थे वही खेतों में आगे चलते थे आज आपकी एनवायरमेंट खेजड़ी जाल केर इनकी है बर्ड पीपल की है और आप उसमें आम लगा रहे हो आप उसमें कीकर लगा रहे हो आप उसमें दूसरे कोई पेड़ लगा रहे हो तो वो लगाने तक तो आपका हो सकता है कि आज आ, मीडिया में आने के लिए या वन विभाग को एक बहुत अच्छा जरिया है ये एक पैसे इन्वेस्टमेंट करने का या पैसे इधर उधर उसको बांटने का परंतु इनका प्रैक्टिकल सर्वाइवल है ना वन विभाग का जो पेड़ लगाने का सर्वाइवल है वो तीस भी नहीं है तो हम ये कहते हैं कि पेड़ों को कटने मत दो पेड़ लगाओ कंपेरिजन कम, कम लगाना भी अच्छा है लगाओ आप जहां लगते हैं वहां लगाए परंतु पेड़ों की कटाई पर रोक लगाओ कटाई बढ़ रही है और पेड़ लगाओ एक पेड़ को पनप के उसको 100 साल से वो बड़ा होता है और काटने वाले को पांच मिनट लगते हैं विष्णी समाज ने पेड़ों की कटाई नहीं हो हमारे हाथ से इसके लिए उन्होंने मृत्यु के बाद जो दाग संस्कार है उसमें भी जलाने का प्रावधान नहीं है जमी में गाड़ने का प्रावधान किया है हिंदू संस्कृति के लोग हैं, सब वही मानते हैं जो हिंदू संस्कृति में है ब्राह्मण जो मानते हैं परंतु पर्यावरण की रक्षा को देखते हुए अगर हम पेड़ों की रक्षा की बात कर रहे हैं और हम अगर जलाने के लिए चार पेड़ काटेंगे तो लोग हमें यह कब कहेंगे भाई आपको तो जलाने के लिए पेड़ चाहिए दूसरों को आप पेड़ काटने नहीं देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक मनुष्य को अगर अपने जीवन में ऐसा वातावरण मिल जाए ऐसी जगह मिल जाए जिसकी सुरक्षा सहित पेड़ लगाने का मौका मिले तो उसको बड़ा करने तक की जिम्मेवारी वो ले जिंदगी में एक पेड़ जरूर लगाए इस मैं मधुवन रेडियो के माध्यम से सब लोगों से सुनने वालों सबसे अपील करता हूं कि अखिल भारतीय जीव रक्षा विष्णु सभा का एक सपना है कि प्रत्येक गांव का ग्राम पंचायत का सरपंच संकल्प ले ले प्रत्येक विधायक संकल्प ले ले प्रत्येक एमपी पी संपर्क ले ले प्रत्येक मंत्री संकल्प ले ले कि मेरे गांव की गवाड़ में जहाँ पशु बैठते हैं जहाँ पक्षी बैठते हैं पुराने पुराने गांवों में बड़ और पीपल के पेड़ हुआ करते थे बड़ और पीपल के पेड़ की उम्र है हजार वर्ष पांच पेड़ पीपल और बढ़ के आप बढ़िया क्वालिटी के आंध्रा की तरफ से मंगवा के और उनको गांव में लगाएँ उनके नीचे पशु बैठेंगे उनके ऊपर पक्षी अपना बसेरा करेंगे अगर ये कोई संकल्प लेकर चले तो मैं ये मानता हूँ उनको बहुत बहुत साधुवाद और वो अपना ये जीवन और अगला जीवन और आने वाले पीढ़ी को एक बहुत बड़ा पुण्य दे चलेगे मेरे इस रेडियो के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उस रेडियो मधुवन को कि आपके माध्यम से मुझे ये संदेश सब लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है ईश्वर उन सब लोगों की सदबुद्धि दे जो इस रेडियो को सुन रहे हैं पांच पांच वृक्ष बर्ड और पीपल के प्रत्येक गांव में होने चाहिए ये मिशन चलाइए माननीय वसुंधरा जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जरूर एक संकल्प लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति पेड़ लगाएगा और वो एक जन नेता है और उनके कहने से मई ग्रीन राजस्थान के नाम से फेसबुक पर भी एक मिशन चल रहा है और उसके माध्यम से जहां भी आप पेड़ लगाए मई ग्रीन राजस्थान करके उस पे हैश मार के आप उस पे डालें और उसमें मेरा संदेश जरूर आप इस बात को अब निश्चित रूप से मानेंगे मैं आपका एक सेवक हूं और मैं भी एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के लिए लंबे समय से काम कर रहा हूं कि आप और कुछ मत कीजिए आप पांच पेड़ बर्ड और पीपल के अपने गांव में लगाइए लंबा संदेश इसका जाएगा हमने राजस्थान के अंदर 2008 में एक हरित राजस्थान जन जागृति रथ यात्रा पूरे राजस्थान में निकाली और हम समय समय पर जो संस्थाएं बहुत अच्छा काम करती है जो लोग अच्छा काम करते हैं पर्यावरण के लिए उनको एक हमारा संस्था का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार है उसका नाम है पर्यावरण मित्र पुरस्कार उपाधि है वो हमने कई लोगों को दी है अभी हम जल्द ही ए, 27 जून को हमने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल साहब को ये उपाधि देकर उनको सम्मानित किया है उन्होंने राजस्थान के खेजली में तीन जो पेड़ों के लिए शहीद होने वाले लोगों के याद में पंजाब के सीतों में शहीद स्मारक बनाने की उन्होंने घोषणा ही नहीं की उन्होंने काम शुरू कर दिया जहाँ पे तीन सौ शहीदों के नाम से उनकी नेम प्लेट लग के एक एक पेड़ लगाया जाएगा वहाँ पे अमृता देवी का स्टैचू बनाया जाएगा तीन सौ शहीदों का एक इंच बराबर एक शहीद के हिसाब से तीन इंच ऊंचा एक स्मारक बनाकर उसमें अखंड ज्योति जलाई जाएगी वहाँ एक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा जिसमें शहीदों की गाथाओं का गान होगा पंजाब जैसे स्टेट में एक धार्मिक और पर्यावरण प्रेमी एक मुख्यमंत्री ने यह पहल करके उसमें दस पंद्रह 20 करोड़ रुपए भी लगने हैं और एक पर्यावरण का संदेश विश्व में इस ग्रह पर सबसे बड़ा संदेश है उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए और भावी पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति सचेत करने के लिए इतना बड़ा काम किया तो हमारे अखिल भारतीय जीव रक्षा विष्णोई सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहबराम वृक्षमित्र साहबराम विष्णोई और हमारे राष्ट्रीय संयोजक रमेश कुमार जी और सारे पदाधिकारी उसमें मैं भी शामिल था हम सब लोगों ने मिलकर और प्रकाश सिंह जी बादल मुख्यमंत्री पंजाब को पर्यावरण मित्र की उपाधि देकर उनको सम्मानित किया है और हमें बहुत गर्व महसूस हुआ और हम अपील करते हैं इस रेडियो के माध्यम से जिन स्टेटों के मुख्यमंत्री या मंत्रीगण या प्रधानमंत्री जी इस बात को सुन रहे हैं तो ये एक इस ग्रह पर एक अनोटा उदाहरण है जब राष्ट्रपति भी विदेशों में जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं जब पर्यावरण की बात आती है तो वो विष्णु समाज और तीन को याद करते हैं तो क्यों ना राजस्थान गवर्नमेंट के साथ साथ अन्य स्टेटें इस तीन की याद में एक शहीद स्मारक बनाया जाए जो इस ग्रह पर इस पृथ्वी पर एक उदाहरण है आने वाली भावी पीढ़ी को पर्यावरण के लिए प्रेरित करने के लिए अगर ये आप करोगे तो पर्यावरण का संदेश भी जाएगा जनमानस में आपकी छवि भी सुधरेगी और मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से इस रेडियो मधुवन के माध्यम से जो भी राजनेता इस मेरी बात को सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने हाईकमान तक इस बात को पहुंचाएं कि तीन सौ शहीदों का जो प्रकाश सिंह जी बादल ने पंजाब के अंदर शहीद स्मारक बनाया है ऐसा स्मारक हमारे स्टेट में भी बनना चाहिए राजस्थान के अंदर जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीछे माँ अमृता देवी उद्यान के नाम से बहुत बड़ी लैंड रिजर्व पड़ी है उसके अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात चल रही है कि उसमें भी ऐसा ही एक सुंदर झांकी के सहित माँ अमृता देवी पर्यावरण और तीन सौ शहीदों की याद में एक स्मारक बनाया जाए जो भावी पीढ़ी के लिए आने वाले जो तरुण है उनको एक पर्यावरण की शिक्षा मिले इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेडियो मधुबन को और आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा संदेश पर्यावरण पर बहुत ही अच्छी बातें राजस्थान से जुड़ी सारी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी आप सभी ये जो भी बातें आपने बताएं उससे प्रेरणा लेकर अपने अपने घर से शुरू करें एक पेड़ लगाने का और जैसे कि बहुत सारे पेड़ अलग अलग पेड़ हम लगाते हैं लेकिन बबुल और पीपल का जो पेड़ है जिसके बारे में आपने अभी सुना उस तरह के पेड़ अगर आप लगाते हैं अपने सोसाइटी में लगाते हैं तो अपने से कुछ पहल करिए और एक पेड़ जरूर अपने घर में अपने घर के आसपास में जहां आपको जगह मिलता है जरूर वहां पर लगाइए और उसकी देख रेख करे उसको बढ़ावा दे और उसके प्रति जो सम्मान है जो प्रेम है वो हमेशा दिखाते रहे और सबको इस बात का संदेश देते रहें और अपने सामूहिक तौर पे इस तरह का काम शुरू कर दीजिए मुझे लगता है कि हम लोग एक एक करके शुरू कर देंगे तो पूरे भारत में एक दिन ऐसा होगा कि सब पूरा हरियाली जो पहले भारत था वही भारत फिर से बनेगा और जहाँ पर हरे भरे पेड़ होते हैं उसी भारत को ही कहा जाता है सोने की चिड़िया अगर फिर से हमको भारत को सोने की चिड़िया बनाना होगा तो हम सभी को मिलकर इस तरह के पहल अवश्य करने होंगे तभी हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं और आने वाले समय में आने वाली जो जनता है या आने वाली जो नई पीढ़ी है उन सभी को हम स्वर्ग दिखा सकते हैं की भारत ऐसा था ऐसा ही है ये बात हो सकती है तो चलिए आप सभी मस्त रहे खुश रहे और एक पेड़ जरूर लगाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और शिवराज विष्णुई को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो कदम की गति मैं क्या जानूं मैं क्या जानूं बाबा रेत ने कदम की गति में क्या जानूं मैं क्या जानू आज ज संवार मरु मर छुका नया वशु मर दस काज संवार अपने कदम की गति में क्या जानू मैं क्या जानू बा जले जैसे लकड़ी कतु केस जल जैसे घास कपूला हड जलै जैसे लकड़ी कतूला केस जलै जैसे घास कप पुण्य कर्म की गति में क्या जानूं मैं क्या जानूं बाबा तब ही नर जा गे जमका ड गे कह कबीर तब ही नर जागे जम कर्म की गति मैं क्या जानूं मैं क्या जानूं बाबा